श्रीमद्भागवत महापुराण नव स्क अथ ऋचिक जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र श्रीशोकवाच ऐल से चारवशी गर्भासन्ना आयुश्रुतायो सत्यायु रोथ विजयो जय श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उर्वशी के गर्भ से पूर्वा के पुत्र हुए आयु श्रुतायु सत्यायु विजय और जय श्रुतायो वसमान पुत्र सत्यायोषत जय रय सुत एक जय से सुतायु का पुत्र था वसुम सत्यायु का सुतंजय रय का एक और जय का अमित भीमस्तु विजय सैथ कांचनोत्रक तस्वूं सुतौ गंगा गंडू सी कृत्यज पुरुषस्तत्पुत्रो बलात् पुष्स्तुत्रो बलाकत्मजोज विजय का भीम भीम का कांचन कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जन्नु ये जन्नु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे जन्नू का पुत्र था पुरु पुरु का बलाक और बलाक का अजक कुशा ततः कुशह कुश्या कुशांबुस्तनयो वसु कुशनाभश्चत्गाधिराशि कुशाबुज अजक का कुश था कुश के चार पुत्र थे कुशांबु तनय वसु और कुशनाभ इनमें से कुशांबू के पुत्र गाधी हुए सत्यवतीम तस् सत्यवती को याच तिज वरम विषदृशम मत्वा गाधिर्भागम ब्रवीत परीक्षित गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी गाधी ने यह समझ कर कि ये कन्या के योग्यवर नहीं हैं ऋचिक से कहा एक तहश्याम कर्णान भयानाम चंद्रवर्चस्याम सहस्रम दीयताम शुल्कम कन्या जा कुशिकाभ मुनिवर हम लोग कुशिक वंश के हैं हमारी कन्या मिलनी कठिन है इसलिए आप एक हजार ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो इतमतम ज्ञात् गुणांतकम आनी स्वान्न उप ये बे वरा जब गाँधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया स प्रार्थिता प्रार्थित पत्न स्वस्वाचापत्य काम्यम सृपय तो भय मंत्रहीन चरम स्नातुम गो मुनिहीन एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए ताब सत्यवती महारा स्वचरुम जाचता सती श्रेष्ठम्त्म छय महात मातुर मातुर मातु हृदय सत्यवती की माँ ने यह समझ कर कि ऋचि ने अपने पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा उसे वह चरु मांग लिया इस पर सत्यवती ने अपना चरू तो मां को दे दिया और मां का चरु स्वयं खा गई तद मुनि प्राह पत्नी कष्टम अकारसी घोरो दंड धरह पुत्रो भ्राताते ते तब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपने पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेदा प्रसाद सत्यवत्याम भूदित भार्गव अथ तरही भवेत पौत्रो जमदग्नि तथो भवत सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए तब उन्होंने कहा अच्छी बात है पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ सचा भूषुमहा पुण्या कौशिकी लोक पावनी सुथाम रेणु सुथाम रेणुकाम वही जमदग्नि रुवाहयाम सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया तस्याम वही भार्गवर्षे सुता वसुमतादय या भी यान जे शाम राम रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि ने के वसुमान आदि कई पुत्र हुए उनमें सबसे छोटे परशराम जी थे उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है यमाहुर्वासुदेवांस हयानम कुक ते सप्तृत्वाम चक्रेनि क्षत्रियाँ महिम कहते हैं कि है, है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिहीन कर दिया दुष्ट क्षत्रम भुवो भारम अब्रम्हण्य मनी न सत रजस्तम्भो भृत महन फलगुण्यपी कृतो हसीन यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया राजो भगवतो राजन नैरजात्म भी कृतम ये कुलम नष्टम क्षत्रियाण अभीक्षुण सह राजा परीक्षित ने पूछा भगवन अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया श्रीशु कुवाच हया नाम अधिपति अर्जुन क्षत्रियर्षभ दत्तम नारायण स आराध्य परिकर्म भी बाहूंदुर्धम अव्याहतेन्द्रिय तेजो वीरह यशो बलम श्री सुखदेव जी कहने लगे परिचित उन दिनों हय वंश का अधिपति था अर्जुन वह एक श्रेष्ठ छत्री था उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया कर लिया और उनसे एक हजार भुजाएँ तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया साथ ही इंद्रियों का अबाध बल अतुल संपत्ति तेजस्विता वीरता कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे योगे स्वर तमें ऐश्वर्य हम गुणा यमा देहत गति लोके सुपमो यथाम वह योगेश्वर हो गया था उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था स्त्री रत्नृत क्रीड़न रेवाम्भि मधोत्कट वैजियंतिम सजम विभ्रत रोध सरितम भुज एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहू अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था उस समय मदोन्मत सहस्त्रबाहू ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया विप्ला सशिविर प्रतिश्रोत सरिजल नाम तीर वीरमानी दसान दसमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ गृह तो लीलिया ली स्त्रीण समक्षमिलहिष्म मुक्तो ये न कपिर ये रावण शहस्त्रबाबू अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिस्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया पीछे पुलस्थ जी के कहने से सहस्त्रबाहू ने रावण को छोड़ दिया स एक गदा तु विपने विचन यदि क्षया श्रम पद हम जम धग्न रूपा विशतः एक दिन सहस्त्रबाहू अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था दै वस जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुँचा तस्मह स नर देवाय मुरि हरमा हरत ससैन्यावाय हवस्मत्या तपोधन परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हैह्हाधिपति है का खूब स्वागत सत्कार किया सवीरस्तत्र तदृष्टवा आत्मैश्वरिया तन्नाग्निहोत्र सास है, है, है, है वीर हया अधिपति ने देखा जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तुमसे तो भी बड़ा चला है इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कर को ही ले लेना चाहा हवीर्धान इमृसे नारान नारायण हर तो तेज माहिस्मतिम संतिमला उसने अभिमान वश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिस्मती पूरी ले गए अथ राज निर्याते राम आश्रम आगत श्रुवा तत्स्य धौरात्म शुक्रोधा ही रिवाहत जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे घोरमादायसूर्ण चर्म कार्मुक अन्नधावत दुर्धर सो मृगेंद्र युवूत वे अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े तमापतन तम भगुवर्य मोह सा धनुर्धनम बाढ़ परस्वधा युधम ऐड़ेयम चरमाम्बरम कर्म धाम युतम तटा भी से अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं उनकी बलि विलक्षण झाकी थी वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए हुए थे और उनकी घटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी अचोध अध्यक्ष भी दशात सप्तषण ताल राम एको को भगवान उन्हें देखते ही उसने गला खड बाढ़ दृष्टि शतघ्नि और शक्ति आदि आयुषों से सुसज्जित एवं हाथी घोड़े रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सत्रह अक्षौड़ी सेना भेजी भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया यतो यतो सो प्रहरत परस्वधो मनो निलो जा पर चक्र सूदन ततस्त ततस छिन्न भुजो रुकन्धरा निपे तुर्व्याम्भतूतवाहना भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे जहाँ जहाँ वे अपने परसे का प्रहार करते वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े भीरों की बाहें जाँझे और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे विवेकना दृष्टवा हैधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना का सैनिक उनके धनुष ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधम का अथार्जुन पंच सते सुबाह धनुषो बाणान युगपस् रामाय रामो स्रभिताम समग्रणी ताने कधनवेशन तमम उसने एक साथ ही अपनी हजार भुजाओं से पाँच सौ धनुषों पर बाण चलाए और परशुराम जी पर छोड़े परंतु परश रामजी तो समस्त शस्त्रधारियों के श्रोमणी ठहरे उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला पुनः स्वस्त रचला दिथावत युधे भुजान कुठारेण कठोरने ने मिना चिक्षेद रा प्रसुभम तहेरिव अब है, है है हयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्धभूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला कृत बाहो शिस्त गिरे सिंह मिवाहर हते पितरी तत्पुत्रा अयुतम दुद्रुवोर्भयात जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया पिता के मर जाने पर उसके दस हजार लड़के डर कर भग गए अग्निहोत्री मुफावरत समी रहा समुपे त्याम पित्रे परिक्लिष्टाम समर्पयत परीक्षित विपक्षीवीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली वह बहुत ही दुखी हो रही थी उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया सकर्म तत्तम राम भ्रातृभ्य वच वर्णया मास तथ्वा और महिस्मती से सहसबाहू ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा राम राम महाबाहु भवान पाप कमकार से अवधि नरदेव यदेवयम वृथा हाय हाय परशुराम तुमने बड़ा पाप किया राम राम तुम बड़े वीर हो परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया वयम भी ब्राह्मणास्ता गयालोका गुरुर्देव पारमेठ्यम अगात पदम् बेटा हम लोग ब्राह्मण है क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं और तो क्या सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं क्षमे आ रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिला भगवान तो सते हरिश्वर ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि भी क्षमाणों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं राग जो मुर्धाभिषिक्रह्म गुरोहो तिर संसैचा हो जह्यंगाच्युत चेतन बेटा सार्वभम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है जाओ भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो यते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्याम संहितायाँ नवस्कंदे पंचदश्याय